ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शब्द संसार में प्रस्तुत है नजीर अकबराबादी की रचना रोटिया जब आदमी के पेट में आती है रोटिया फूली नहीं बदन में समाती है रोटियाँ आंखें परी, परी रुखों से लड़ाती हैं रोटियां, सीने ऊपर भी हाथ, हाथ चलाती हैं रोटियां, जितने मजे हैं, हैं। सब ये दिखाती, दिखाती हैं रोटियां। रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा करता फिरे है क्या वो उछल कूद जा बजां। दीवार फाद कर कोई कोठा उछल गया ठट्ठा हंसी शराब सनक साकी उस सिवा सौ सौ तरह की धूमे मचाती हैं रोटियां। पूछा किसी ने यह किसी कामिल फकीर से, पूछा किसी ने यह किसी कामिल फकीर से, यह मैं हूँ माह हक ने बनाए हैं काहे से। वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते बाबा हमें तो यहाँ नजर आती है रोटिया तो रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो मेली की सैर ख्वाहिश बागो चमन न हो भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो सच है कहा किसी ने की भूखे भजन न हो अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटिया रोटी से नाचे प्याना कवायद दिखा, दिखा दिखा रोटी से नाचे प्याना कवायद दिखा दिखा असवार नाचे घोड़े को कावा लगा लगा घुगरू को बांधे पैक भी फिरता है नाचता और इसके सिवा गौर से देखो तो जा बजा सौ सौ तरह के नाच दिखाती हैं रोटियां रोटी के नाच तो हैं सभी खलक में पड़े रोटी के नाच तो हैं सभी खलक में पड़े कुछ भांड भगते ये नहीं फिरते नाचते यह रंडिया तो नाचे है घूंघट को मुंह पे ले घूंघट न जानो दोस्तों तुम जिनहार उसे उस पर्दे में ये अपने कमाती हैं रोटियां दुनिया में अब बदी न कही और निकोई है दुनिया में अब बदी न कही और, और निकोई है या दुश्मनी व दोस्ती या तनहख है कोई किसी का और किसी का न कोई है सब कोई है उसी का कि जिस हाथ डोई है नौकर नफर गुलाम बनाती है रोटिया रोटी का अब अजल से हमारा तो है खमीर रोटी का अब अजल से हमारा तो है खमीर रूखी ही रोटी हक में हमारे है शहदोशीर या पतली हो या मोटी खमीरी हो या कतीर गेहूँ ज्वार बाजरे की जैसी हो नजीर हमको तो सब तरह की खुश आती हैं रोटिया जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियाँ फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियाँ आंखें परी रूखों से लड़ाती हैं रोटियां सीने ऊपर भी हाथ चलाती हैं रोटियां जितने मज़े हैं सब ये दिखाती हैं रोटियां जितने मजे हैं सब ये दिखाती हैं रोटियां